पेज नंबर भारतीय चित्रकला में मधुबनी शैली रंग और रूप में उत्कृष्ट है पुरुष का अर्थ है विवेकशील प्राणी तथा अर्थ का मतलब है लक्ष्य सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है दही त्वचा का निखार व चमक बरकरार रखती है अफ्रीका में गरीबों की सेवा करने से आपको विविधता तथा काम में संतोष दोनों ही प्राप्त होंगे भारतीय महज भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक सुख भी चाहते हैं नोटबंदी के कारण कार ही नहीं बल्कि स्कूटर मोटरसाइकिलों की भी बिक्री घटी हर मंदिर में एक या अधिक देवताओं की उपासना होती है खच्चर बीस वर्ष अथवा इससे भी बड़ी आयु तक काम कर सकते हैं तुम अभी हंस रही हो कि रो रही हो या तो काम करो या घर जाओ या मेरी बात सुनो या तुम्हारी बात सुनाओ हमारे पास न कपड़े हैं न खाना अब ना तो आदम और हब्बा और ना ही उनके बच्चे इस बाग में कदम रख सकते हैं पेज नंबर थ्री जीरो एट मैंने बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी मेरा दोस्त तमिलनाडु का है मगर उसे उर्दू आती है मेरी सहेली बिहार की है किंतु उसे तमिल भाषा आती है यह चीज बहुत सस्ती है फिर भी बहुत टिकाऊ है हमारे बच्चे की उम्र सात साल हो गई है तो भी वह अकेले नहीं सोता पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है बल्कि एक साधन है दिशाहीन मानसिकता दुशासन का कारक बनती है जबकि स्पष्ट नीति सुशासन का कारक होती है मैं डरा हुआ था इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया अतएव यह चीज निश्चित तौर पर 1000 ईसा पूर्व से पहले रची गई होगी पिछले साल कंपनी ने भारी मुनाफा कमाया और इस कारण सभी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि हुई हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना है नहीं तो हमें आजादी ना हासिल होगी बुधवार शाम तक इस्तीफा दो वरना बर्खास्त किए जाओगे आत्मिक आजादी इस्तीफा उत्कृष्ट उपासना ऊर्जा कदम कारक खच्चर चमक जारी टिकाऊ त्वचा दिशाहीन दुशासन निखार नोटबंदी परिवर्तन प्राणी बरखास्त बरकरार भौतिक महज मानसिकता लक्ष्य विविधता विवेकशील शैली संपत्ति साधन सौर सुशासन हासिल